सुरों के फूल तरनुम के हार लाए हैं हम अपने साथ गजल की बाहार लाए हैं सुरों के फूल तरनुम के हार लाए हैं हम अपने साथ गजल की बाहार लाए हैं तुम्हारी से मायूस ना चले जाए नजर का चैन जिगर का करार लाए आपकी थकान को ताजगी की खुराक रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार काव्य और गीतों का इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का आज फिर से स्वागत है हमारे साथ नवल वर्मा जी हैं और कुछ नई कवियत्री हमारे साथ जुड़े रहेंगे आज के इस क्षेत्र में तो सबसे पहले मैं शारदा जी का स्वागत करता हूं और हमारे साथ लाइन पर है शारदा जी हेलो शारदा जी स्वागत है आपका <laughs> हाँ नमस्ते ये आपका स्वागत है आ, आ, आप सभी का भी स्वागत है हाँ ये हम रेडियो मधुबन से आपसे बात कर रहे हैं हाँ, हाँ। ये रेडियो मधुबन जो माउंट आबू के अंदर है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का ये सामुदायिक हाँ, हाँ, रेडियो हाँ, बहुत सुना है वहाँ पे अच्छा अच्छा अच्छा हाँ। आप अपनी रचना सुनाइए शारदा जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए किस तरह आप ये कविताओं के साथ आपका जुड़ाव रहा किस तरह आप लिखना शुरू किया कब से ये थोड़ा सा थीम बताइए हाँ मैं मराठी तो बहुत दिनों से लिख रही थी और हिंदी से लगाव बहुत बचपन से था लेकिन कविता नहीं लिखती थी फिर मैंने सोचा मराठी तो इतना लिखती हूँ तो फिर हिंदी भी लिखा जाए अच्छा, तो फिर कोशिश की और शुरू हो गयी अच्छा। साहित्य करिता हेलीमंस हमारा है अच्छा, वहाँ व्याकृत मिलता है हमें अच्छा, और वहाँ जाके मैं पढ़ाती थी अभी मैं वहाँ का सभी कारोबार देखती थी मराठी में ज्यादातर रचनाएं है मेरी अच्छा अच्छा मराठी की तीन पुस्तकें प्रकाशित है मेरी तीन किताब कौन कौन से है नाम बताएंगे जन वो एक अतिता का स्वर और सोन पर ही और ये हिंदी अभी प्रकाशित के मार्ग पर है कौन सा किताब है इसके नाम वगैरह नहीं नाम नहीं रखा है अभी वैसे बहुत लिखना तो बहुत कुछ हो गया है अच्छा अच्छा लेकिन अभी मैं ऑफिस और सामाजिक काम बहुत है अच्छा, मैं दो ये तीन हाँ दो तीन संस्था में अध्यक्ष हूँ मेरी खुद की एक शारदा बहुत देशी संस्था है तो सामाजिक तौर पर आदिवासी पारा वगैरह यहाँ पे और ब्लाइंड लोग के लिए ज्यादातर काम करती हूँ हाँ अलग अलग ऐसी प्रोग्राम देखी थी तो ये और ऑफिस है मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कार्यरत हूँ क्या बात तो आ, तो बहुत हाँ, तो है तो सभी के वजह से प्रकाशित होना मुझे वक्त कम मिलता है प्रकाशित करने के लिए आप तो, तो बहुमुखी प्रतिभा की, की मालकिन हैं ना बहुत अच्छी बात हाँ, हाँ, हाँ। <laughs> बहुत बहुत जितना हो सके तो औरों के लिए करना चाहिए क्या बात है जीना हो तो और के लिए फैमिली मेरे घर दो दिन दिवाली के लिए आई है क्या बात है हाँ वो लड़का ब्लाइंड है एमए किया है बचपन से मैंने उसे संभाला भी है अच्छा स्कूल में 12 साल मैं उनको पढ़ाने के लिए ब्लाइंड लोगों को जाती थी तो भी आच्छा, उसकी बच थी वो जो रो रही थी अभी आच्छा, उसकी आच्छा, औरत दो दिन से दिवाली के लिए मेरे पास आये और, और कल हम आदिवासी वनवासी आश्रम में लड़कियों के लिए मिठाई वगैरह ले बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत ही अच्छे कार्य आप कर रहे हैं और रेडियो मधुबन में आपका स्वागत है काव्य इस सरगम में और एक अच्छी रचना सुनना चाहेंगे अभी हाँ मैं सुना रही व्यंगी जी जी स्वागत है हाँ। एक बीवी अपने शोहर के कबर को दुपट्टे से हवा दे रही थी एक बीवी अपने शोहर के कबर को दुपट्टे से हवा दे रही थी एक आदमी ने देखा एक आदमी ने देखा कहने लगा कहने लगा ए प्यार की मूर्त ए प्यार की मूर्त कभी हमारे घर का दीदार करना कभी हमारे घर का दीदार करना और मेरी बीवी को भी सिखाना प्यार करना और मेरी बीवी को भी सिखाना प्यार करना औरत बोली औरत बोली अरे मुए अरे मुए मैं इसलिए कबर को हवा दे रही मैं इसलिए इस कबर को हवा दे रही थी कि मेरे मियाँ कहे गए के मेरे मियाँ कहे गये के, मिया के किसी और से शादी करना किसी और से शादी करना या प्यार करना लेकिन मेरी कबर सूखने तक इंतजार करना लेकिन मेरी कबर सूखने तक इंतजार करना बहुत बहुत ही अच्छा आपसे ये सुनकर और एक छोटा सुना जी जी आ, आ, जी। आ, एक शेयर बाजार का व्यापारी एक शेयर बाजार का व्यापारी एक बार गिरा बीमार आ, एक बार गिरा बीमार रात भर जाग के न उतरा बुखार रात भर जा के न उतरा बुखार तब बीवी ने बुलाया डॉक्टर तब बीवी ने बुलाया डॉक्टर थाने लगी बेहोशी छाने लगी बेहोशी जमा हुए पड़ोसी थाने लगी बेहोशी जमा हुए पड़ोसी पड़ोसियों ने पूछा डॉक्टर पड़ोसियों ने पूछा डॉक्टर कितना है बुखार कितना है बुखार डॉक्टर बोले एक डॉक्टर बोले एक सौ बोला बेज दो तेज <laughs> बहुत एक हो बहुत एक हो अच्छा आपके पास मेहमान बन के आए हैं लड़का ब्लाइंड हाँ। हाँ। जो है हाँ। परिचय सुनाएंगे आप उनको देंगे आ, नहीं मैं उनके पास फोन देती हूँ हाँ, हाँ हाँ थोड़ा सा परिचय वो खुद ही बात करेंगे आपसे हेलो हाँ जी हेलो नमस्कार नमस्ते आपका नाम मेरा नाम कुंडली हाँ कुंडलिक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मधुबन में हमने शारदा जी से आपके बारे में सुना इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आपसे भी कुछ बातें हो जाए आप वैसे क्या कर रहे हैं अभी मैं अभी एक स्कूल में म्यूजिक टीचर का जॉब कर रहा हूँ क्या बात है आप गीत भी गाते होंगे फिर हाँ गाता हूँ <laughs> तो एक आध रचना जो है देशभक्ति या भक्ति का रस हमारे श्रोताओं को भी सुनाइए देशभक्ति का जी जी यह डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा वो, वो भारत देश है मेरा दे वो भारत दे दे देश है मेरा दे यहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा दे वो भारत देश है मेरा दे जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती बहुत बहुत अच्छा लगा पंडिक जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई आप कौन से जगह पे जन्म हुआ आपका हाँ मैं नासिक में रहता हूँ सर तो और एमए तक मैंने पढ़ाई की मराठी सब्जेक्ट स्पेशल है मेरा और पुनः यूनिवर्सिटी से किया है अच्छा और मैं बी में महाराष्ट्र में पूरे हिंडी कट में फर्स्ट था बी ए में भी मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट था अलग अलग जगह पे मैं अलग अलग सब्जेक्ट आरोप बीच देता हूँ अच्छा अच्छा और आपको ये इस मुकाम तक आने के लिए किसने मदद किया कहाँ से आपको आ, सपोर्ट मिला जिनसे जिन आपने अभी बात की जी जी उनके सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ क्या बात है क्या बात है तो बहुत बहुत धन्यवाद पुंडलिक जी आपको भी और शारदा जी को भी इनका नाम जैसा है उसने वैसे काम करके दिखाया है और आप भी अपने कर्मों से दुनिया के लिए एक पहचान बनाएंगे ही यही आशा करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमने बहुत ही अच्छी रचना सुनी दो व्यंगात्मक हमने सुनी नेवल वर्मा जी जी अच्छी बात ये हुई कि हम किसी पुंडलिक जी से भी हमारी पहचान हाँ, जो ब्लाइंड हैं और, और काबिले तारीफ उन्होंने बी एम किया है और प्लस है। टीचर बनके के पढ़ा भी रहा है और संगीत का भी जो आज अच्छा। दुनिया में दो आँखों वाले भी ऐसा काम नहीं कर पाते है जो बिना उन्होंने काम करके दिखाया काम करके दिखाया मैं तो सुन करके मेरे रोंगते भी खड़े होंगे तो नवल वर्मा चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस कार्यक्रम में और हमें फूल को जो है शेर के द्वारा उनको पहुंचाने की कोशिश की है क्या बात है इशाद? शेर पढ़ रहा हूं। आज की जो मेरी कविता है वो तरोताजा वो तरोताजा है क्या बात है आज की मेरी कविता तरोताजा है वो मेरी नई नवेली रानी है और मैं उसका राजा क्या बात है वो मेरी नई नवेली रानी है मैं उसका राजा ये फूलों की महक से हमने आकर्षित होकर के ये कविता की है स्वागत है जब हम सच्चे राजयोग में बैठते हैं और परमात्मा से जब दृष्टि लेते हैं और दृष्टि के आदान प्रदान के द्वारा जो हमें खुशी मिलती है और जो मन में फूल खिलते हैं वो फूलों का जो है कंट्रास्ट करने में आनंद देते बहुत खुश और कहा है की सच्चे फूल सच्चे फूल नहीं होते वो सच्चे फूल नहीं होते जिन्हें मुरझाना होता जिन्हें मुरझाना होता है। क्या बात वो सच्चे फूल नहीं होते जिन्हें मुरझाना होता मुरझाना होता, होता है कागज के फूलों का कोई ठिकाना नहीं होता वो सेंटेड होते हैं, जहर उगलते हैं। आजकल जो आदमियों को खुशबू की आदत पड़ गई है लेकिन बहुतों को बहुत से बड़े बड़े साहित्यकारों को इसकी एलर्जी थी खुशबू की तो बताया उनके लिए वो फूल जहर का काम कर वो सेंटेड होते हैं जहर उगमते हैं सच्चे फूलों को तो प्रभु का सानिध्य मिलता है चरण मिलते हैं सानिध्य और कागज और दूसरा बंद में पढ़ रहा हूँ कफन में सजाओ या कफनी पहन करके गाओ कफन में सजाओ या कफनी पहन करके गाओ क्या बात कफन में सजाओ या कफनी पहन करके गाओ पहचान और गुणगान तो प्रभु का ही होता है गुणगान तो प्रभु का ही होता है उनका मुरझाना तो एक बहाना है सच्चे फूलों का जो मुरझाना है ना तो एक वो एक बहाना है इतनी बड़ी गहरी बात है जी जी। आप तक गहराई पहुंच रही है नहीं पहुंच रही तो सच्चे फूलों का मुरझाना तो एक बहाना है क्योंकि उन्हें संसार से जा के फिर आना है वो जल्दी जाते भी हैं गोसून कम सुन यानी वो संसार से जल्दी अच्छा काम करके जाते हैं और अच्छा काम करने के लिए भी कहीं जाते हैं अच्छा काम करने के लिए भी कहीं जाते हैं नवल कहता है उन्हें हम पर रोना और हंसना दोनों आता क्या बात नवल कहता है उनके पर रोना और, हसना दोनों दोनों दोनों और दोनों में ही वो समान रहते हैं जिन्हें हम सच्चा फूल सच्चाते के के बहुत बहुत ही अच्छी कविता आपने हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया बहुत अच्छा लग रहा है नवल जी इस पर मुझे कुछ चंद लाइने याद आती है अब न जाने क्यूँ वो दिन याद आता है गाँव का व नींद टेढ़ा याद आता है पेड़ पीपल का अभी भी चटपटा था वो आवाज़ याद आता है बाग में चलते राहों का एक स्वर जो अनोखा वो भी याद आता है जाने ये सब खो गया कहाँ रोशनी की फिर नुमाइश हो रही है घर के आंगन में रोशनी की फिर नुमाइश हो रही है घर के आंगन में लेकिन मुझे याद आ रहा है वो पुरानी गांव के अपने जोते की पुराने गाँव के अपने जो गाँव कई बार अपनी यादों में खो जाते हैं और बेबस हो जाते हैं कि हम जिस सुख सुविधा के साधनों के साथ रहते हुए भी जी। वो जो खुशी है वो जो प्यार है जिसकी खोज अंतर मन में होती है वो बार बार हमें किसी गांव के इस पेड़ के पास ले जाती है और हमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा कराती है अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक और सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुमान 90.4 पॉइंट पर सुनते रहो मुस्कुराते रहोल डाल, डाल पर सोने की चिड़िया परेश हिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा वो भारत के मेरा वो भारत के मेरा तब गंगा जंगा कृष्ण पारका वेरी बहती जा नहीं बिठेगा ki jag mag प्रेम की बनती जहाँ बजाता आए शाम सवेरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा जहाँ सत्य अहिंसा तो और धर्म का पग पग लगता देरा वो भारत देश है मेरा वो भारत देश है मेरा आप सुन रहे मुद्बानी पॉइंट फोर एफ काव्य और गीतों का इस सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज फिर से सु... प्रियंका हमारे तो साथ जी है। तो आइए सुनते हैं प्रियंका प्रीत को अभी हमारे साथ लाइन आरोप है अभी तो मैं कविता पेश कर रही हूं जी थोड़ा गीत है वो हाँ, हाँ. लेकिन हमारे समाज में होने वाले हर एक बुराइयों का अंत करने का प्रयास किया है कोई बंद हमारा कन्या भ्रूण हत्या को है कोई बंद हमारा आज के माता पिता जो वृद्धाश्रम में बच्चे छोड़ आते हैं उनके लिए है कोई हरियाली पे है मतलब देखिए आप और खुद ही महसूस कीजिए कि कवि क्या कहना चाहता है अपनी कलम के द्वारा देश को समाज को और हम स्वयं को क्या संदेश देना चाहता है तो देश है हमारा गीत खिलौनों से लम्हे जिसका नाम है खिलौनों से लम्हे खुशियाँ बेचती हूँ बोलो खरीदोगे खुशियाँ बेचती हूँ बोलो खरीदोगे बिन मोल बिन दाम है बोलो खरीदोगे आँखों में नमी हाथों में हंसी यही है जिंदगी आँखों में नमी हाथों में हंसी यही है जिंदगी नन्हे नन्हे खिलौनों से लम्हे बोलो खरीदोगे अरे नन्हे नन्हे खिलौनों से लम्हे बोलो खरीदोगे पहला बंद पेश करती हूँ मैं लाई हूँ सतरंगी सपनों की नई सौगातें मैं लाई हूँ सतरंगी सपनों की नई सौगातें भर लो दिल की झोली में मेरी ये मुलाकातें झूम लो संग मेरे एक पल में जी लो जीवन पूरा झूम लो संग मेरे एक पल में जी लो जीवन पूरा खुशियाँ पाके अपने आप में तुम भी इथलाओगे खुशियाँ पाके अपने आप में ही तुम इथलाओगे नन्हे नन्हे खिलौनों से लम्हे बोलो खरीदोगे दूसरा बंद है गौर आप सभी का कि नहीं मनाती ईशा कृष्णा खुदा नानका को नहीं मनाती ईशा कृष्णा खुदा नानका को नहीं जाती मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा को नहीं जाती मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा को हर पल किसी रोते किसी दुखी को हसा के सुख देती हूँ बस हर पल किसी रोते किसी दुखी को हंसा के सुख देती हूँ बोलो करोगे बोलो करोगे नन्हे नन्हे खिलौनों से लम्हे बोलो खरीदोगे अगला बंद है कि नहीं उड़ाती फूलों से मैं पित नहीं उड़ाती फूलों से मैं पित नहीं काटती जड़ों से पेड़ों पतियाँ जीना चाहते हैं ये चाहते हैं ये सासे हैं चलती हैं इनकी भी मीना चाहते हैं ये सासे चलती हैं इनकी भी हरियाली का तुमका तुमका बोलो संभालोगे हरियाली का तुमका तुमका बोलो संभालोगे नन्हे नन्हे खिलौनों से लंघे बोलो खरीदोगे अगला बंद है के माना की माँ बाबा की नन्ही बाँ बाबा की, की नन्ही ब हाथ उठाओ हौसलों की उड़ानों से छूटी आत्मा हो हाथ उठाओ की उड़ानों से छूटी आत्मा हो क्यों अपने स्वार्थ की खातिर मेरा कथल करते हो क्यों अपने स्वार्थ की खातिर मेरा कथल करते हो खुदा का दिया अनमोल खजाना हो बोलो बचाओगे खुदा का दिया अनमोल खजाना हो बोलो बचाओगे नन्हे नन्हे खिलौनों से लम्हे वो लोग खरीदोगे अगला तो बंद है कही है कहीं ऊंची इमारतें कहीं है छोटी वस्तु कहीं है ऊंची इमारतें कहीं है छोटी वस्तु हर हाल में हर हाल में चौमकी गादी है यहाँ जिंदगी है किसी दुश्मन की बुरी नजर मेरे देश पर है किसी दुश्मन की बुरी नजर मेरे देश जा पर अपनी खेल क्या इसका सदका उतारोगे जा पर अपनी खेल क्या इसका सदुका उतारोगे नन्हे नन्हे खिलौनों से लंबे बोले खरीदोगे दोस्तों अब जो मैं बंद आपके सामने पेश कर रही हूँ इतना मार्मिक है और हमारे समाज में होने वाले इस बुरे कारक -कार जाता नमूना आपके सामने इस बंद में पेश कर रही हूँ के मेरे देश की कैसी ये हवा चली फूल भी काट रहा अपनी डाली, मेरे देश की कैसी ये हवा चली फूल भी काट रहा अपनी डाली, नंद यशोदा की ममता की अब कोई कीमत नहीं नंद यशोदा की ममता की अब कोई कीमत नहीं राम सीता नहीं अब दशरथ कौसल्या वनवास को जाते हैं। और से सुनिए राम सीता नहीं अब दशरथ कौशल्य वनवास हो जाते हैं श्रवण साबन क्या का नामो निशा मिटाओगे बन क्या वृद्धाश्रम का नामो निशा मिटाओगे नन्हे नन्हीं खिलौनों से लम्हे धूलो खरीदोगे अंतिम दंड पेश कर रही हूँ जो आज हमारे समाज में प्यार को प्रेम को किस प्रकार समझा जा रहा है इसमें है कि इष्ट प्रेम और प्यार से किसी को आज मोहब्बत नहीं प्रेम और प्यार से किसी को आज है मजाक बन चुकी है हकीकत राधा कृष्ण की मोहब्बत नहीं है मजाक बन चुकी है हकीकत राधा कृष्ण की मोहब्बत नहीं है भटकना छोड़ दे भटकना छोड़ दे <im gospel> इश्क की इबादत खुदा की इबादत भटकना छोड़ दे इश्क की इबादत खुदा की इबादत है क्या दिलों में अपने प्रीत की हर बात का असर करोगे क्या दिलों में अपने प्रीत की हर बात का असर करोगे खुशियाँ बेचती हूँ बोलो खरीदोगे बिन मोल बिन नाम है बोलो खरीदोगे आँखों में नमी हाथों में हंसी यही है जिंदगी नन्हे नन्हे खिलौनों ऐसी बहुत, बहुत खूब सोनी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप इस शो में आज के दिन दो कविताओं का संग्रह हमारे साथ शेयर किया और आगे भी हम चाहेंगे कि आप इस तरह हमारे साथ बने रहें शो के कारे, इस कार्यक्रम का में ऐसी आशा दिल्कुल, करते दिल्कुल, हैं आपको बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं हमारी और रेडियो मधुबनी की और ऐसी बहुत, बहुत खुशियाँ बिल्कुल सर हमारी तरफ ऐसी पुनः एक बार हमारे देश में हर एक व्यक्ति को बहुत बहुत हमारी तरफ से दिली शुभकामनाए और उन सभी के लिए प्यार मोहब्बत साथ में रेडियो मधुबन की ओर से भी जो उन्होंने इतने प्यार मोहब्बत से रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं और हम साहित्यकारों लेखकों कवियों को आगे बढ़ने के हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं धन्यवाद दन्य। सभी दन्य। को बहुत बहुत धन्यवाद तो नवल वर्मा जी हमने अभी डॉक्टर प्रियंका सोनीप्रीत जी को सुना उन्होंने समाज के सभी वर्गों के लिए खास करके एक बहुत ही अच्छे शब्दों में बंद सुनाया है काफी अच्छा लग रहा था इतना अच्छा उनका व्यक्तित्व तो है और वो बहुत कवियों से जुड़ी हुई हैं, हैं और एक अच्छी संस्था भी चलाती है और ये जलगाँव में उनका हेड ऑफिस क्या नवल वर्मा जी अभी हमारा दफ्तर चला है जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए आपकी और मेरी तरफ से चंद लाइनें जीवन तो सांसों में पला-ढाला राग है आहा जीवन तो सांसों में पला-ढाला राग है दाता की बगिया से चुराया पराग है क्या बात है आंसू की गगर से बरसे समुंदर भी वाह आंसू की गगर से बरसे समुंदर भी बुझा नहीं पाया ये ऐसा ही एक आग क्या बात पथ के कुछ शूलों को प्यार से दुलार चलो मैंने तो फूलों की झोली लुटाई है क्या बात। जीवन की राहों में अंधियारा मिला बहुत मैंने उजियाले की रोली फैलाई है मैंने तो। उजियाले की रोली फैलाई है इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कार्यक्रम को दीजिए विराम आप, आप हमको देख करके मुस्कराये हम आपको देख, देख करके मुस्कुराए बस ये मुस्कान इस तरह पूरे संसार में फैलता जाए तो श्रोताओ मुझे और नवल वर्मा को दीजिए आज के इस कार्यक्रम के साथ विदाई और फिर वापस हम मिलेंगे आपको नए रचनाओं के साथ नए नए कवियों के साथ जोड़ने की पूरी कोशिश हमारा रहेगा ही आप सुन रहे हैं ब्रह्मा का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो ज्योति से जो होती दीप को जिंदगी मिली होती सारा पवन निहाल हो जाता एक कली का गल खिली होती